तो एक शैलेंद्र जी आ, बिल्कुल लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में नागपुर वाले और परिचय में वो आने ही वाले हैं और बिल्कुल मेरे ख्याल से उनका सेशन अच्छा जाने वाला है क्योंकि उनके सवाल लाइव जब वो अभी पूछ रहे हैं तो समय तो और उनके लिए काफ़ी चीज़ें जानने योग्य रहेंगी तो एक क्वेश्चन उनका जो था जो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है इसलिए हमने सोचा एक बार उनके दूसरे क्वेश्चन को भी ले लिया जाए शैलेंद्र जी नागपुर से दूसरा सवाल पूछते हैं कि शादी के बाद गृहिणी का जॉब करना कितना उचित है वही बात शादी क्यों करना है यह समझ में आना जरूरी है ठीक इसी प्रकार से मानव को कोई काम करना है ये बात तो समझ में आती है मानव को नौकरी करना है तो हमारा मानव को देखने का जो नजरिया है उसको हमको अभी बदलने की जरूरत है नौकरी किसी को भी स्वीकार नहीं व्यापार किसी को भी स्वीकार नहीं तो ये प्रश्न ही जायज नहीं, नहीं है न तो नौकरी स्वीकार है ना व्यापार स्वीकार है हमको जीने के कैसे स्वरूप को पहचानना चाहिए जो दोनों को स्वीकार हो अभी नौकरी में देखेंगे नौकर बनना किसी को स्वीकार नहीं है इसीलिए हमेशा दुखी रहता है और एक पार्टनर दुखी रहता है दूसरा पार्टनर इसमें क्या सहयोग कर सकता है वो कर ही नहीं सकता है क्योंकि उसको नौकर बनना स्वीकार नहीं है उसके नौकरी में कोई सहयोग नहीं कर सकता दूसरा आदमी तो अब क्या हो गया ये इंडिविजुअलिस्टिक प्रोग्राम हो गया अगर पति नौकरी कर रहा है तो पत्नी इसमें कुछ सहयोग नहीं कर सकती ज्यादा ज़्यादा अच्छा बढ़िया टिफिन दे सकती है उसके मनपसंद खाना उसमें दे सकती है लेकिन वो नौकरी में जो उसको दुख है उसमें कोई सहयोग वो नहीं कर पाती है तो परिवार जुड़ता ही नहीं है परिवार बनता ही नहीं ठीक इसी प्रकार से व्यापार भी हमको स्वीकार नहीं है और व्यापार करके आदमी दुखी रहता है है ना और ऐसे दुख में जुड़ने पर परिवार के दूसरा आदमी व्यापार में सहयोग कर सकता है लेकिन उसके दुखी दुख से मुक्त कैसे करे उसमें सहयोग नहीं कर सकता है मैं देखा कि अभी किसी दुकान में मेरा जाना हुआ वहां पर दो भाई बैठे हैं एक स्काउंटर बैठा है एक स्काउंटर पर बैठा है, है दोनों अलग, अलग अलग काम रखे एक ही व्यापार है एक आदमी यहाँ पर व्यापार में जो भी डीलिंग कर रहा है उससे परेशान में साइड में बैठकर देख रहा हूं उसको खाली उससे वो परेशान है और ये वाला भाई उसको हेल्प करना चाहता है कि मेरा भाई जबरदस्ती परेशान है क्योंकि इसका काम क्या है कि वो कस्टमर जो आते हैं और जो भी रिप्लेसमेंट और जो भी है ना जो भी झंझटें हैं उसको निपटाना है और ये उसको हेल्प करना चाहता है ठीक लेकिन वो ही कैन नॉट हेल्प हिम बिकॉज वो वो डिजाइन ही ऐसे अधूरे हैं और ये वाला भाई अपने इस भाई को हेल्प करना चाहता है जो कि यहाँ पर दूसरे दूसरे मुद्दों को डील कर रहा है एक ही एक ही व्यापार में इसका काम ये है कि वो जो ऑरिजिनल उसके सप्लायर है उनसे पेमेंट लेना उनसे सब माल पेमेंट करना है, और ये वो तमाम ये भी उसको हेल्प करते हैं बीच बीच में एक दूसरे को कर एडवाइस करते हैं तू है। तो ये समझ गया वो डिजाइन जहाँ पर हम किसी को हेल्प कर सके तो पत्नी का नौकरी करना उपयोगी है क्या मैं कह रहा पति का भी उपयोगी नहीं है एक नौकर आदमी से कौन शादी करना चाहता है? कोई नौकर मानसिकता वाले करेगा तो नौकर मानसिकता का मतलब दुख है तो एक दुखी आदमी से दुखी आदमी शादी कर लेगा जिंदगी में दुख पैदा करेगा और क्या करेगा तो थोड़ा उत्तर ज्यादा कड़क हो सकता कड़वा हो है लेकिन इसको एक बार समझो भाई जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन आपकी माँ इस बात से खुश नहीं थी कि आप नौकर बनोगे बल्कि इस बात से खुशी हुई थी कि एक एक जिंदगी उसके साथ जुड़ी और अभी कितने खुशहाली से एक आदमी जी सकता है उसको प्रकट करना चाहती थी वो क्या वो कामनाएं अभी हमारे में बची हैं या हम वो उसको सब घोल के पी गए दबाव में आकर क्योंकि हमको उत्तर नहीं मिले तो उत्तर हमारे पास हैं हम हम सभी लोग दुनिया के हर आदमी बिना नौकरी के बिना व्यापार के जी सकते हैं इसका फूल प्रूफ व्यवहारिक टेक्निकल प्रैक्टिसबल फिजिबल फाइनेंशियल सोशल सारे मुद्दों से उत्तर हमारे पास है ये धरती में किसी को नौकर बनने की जरूरत ही नहीं है मानव इससे बड़ा कद है मानव का उस बड़े कद के साथ आदमी जी सकता है नौकरी व्यापार से मुक्त होकर हम रह सकते हैं इसी पर यहाँ पर काम हो रहा है इसको आके अध्ययन आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आदमी का दर्जा क्या होना चाहिए आदमी का दर्जा ये होना चाहिए ना कि हम अपनी तमाम जिंदगी कुछ सुविधाओं पाने के लिए लगाएं। मैं ये सुविधा नहीं पानी है उसको पाने के लिए हमारे पास बहुत सम्मानजनक तरीके हो सकते हैं उसको हम लोग डेवलप कर लिए हैं उसको हम लोग समझ लिए और ये सब अनुसंधान पूर्वक ही हुआ है तो इसको इसको आप लोग भी समझ सकते हो देख सकते हो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है चलिए इसी के साथ कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं रेडियो पर कि रेडियो कनेक्टिविटी में हमें कुछ इशूज आत रहे हैं तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि फेसबुक पे लाइव चल रहा है तो अगर आपको जो भी कंफर्टेबल लग रहा है कि अगर आप फेसबुक पे देख सकते हैं तो फेसबुक पे भी देखें और अगर आपको रेडियो पे कंफर्टेबल लग रहा है तो रेडियो पर सुने जिनको जहाँ सुनना है जवाब पहुँचना इम्पॉर्टेंट है